वो हम पढ़ें तो मैं तो खुशी से तो पढूं आपको पूछ लेता हूं कि आप मुझको पढ़ने दें तो मैं खुशी से तो पढूं लेकिन मुझको कोई कहे कि तू यही चीज पढ़ पढ़ेगा कि नहीं और कहें कि गीता जो श्लोक है तो पढ़ और नहीं तो उसको बंदूक लगेगी तो मैं कहूँगा मैं यही पढ़ना चाहता वो गीता को आप रखें और फाते हाँ का आप रखें सबको उसमें प्रार्थना ही नहीं करना चाहता हूँ ये आप कौन है कि मुझको बंदूक के जरिए से वो सिखाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं वो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो एक बिल्कुल मुठ्ठी भर हड्डी हूँ लेकिन दिल तो मेरे पास पड़ा है वही दिल आपके पास पड़ा है वही दिल लड़कियों के पास पड़ा है तो वो कह सकते हैं कि हम अपना धर्म को नहीं छोड़ेंगे लेकिन आज तो हम एक बाजी खेल रहे हैं और इतने लोग बेचारे मिशक को मैं पहचानता हूँ वो कोई लड़ाकू नहीं है लड़ने वाले नहीं है वो लोग अभी भागते हैं और चला जाना है और भागना भी दुश्वार हो गया है कैसे भागे उनके पास तो वो गाड़ी तो चाहिए उनके पास कुछ जहाज तो चाहिए कि वहां से कराची है बंदर है खासा बंदर है तो वहां से चले जाएं। वो वो तो तीन बंदर पड़े हैं वो झूलिया बंदर पड़ा है और वो नवागढ़ वो भी तो बंदर ही पड़ा है वो मोरबी का भी बंदर ववानिया पड़ा है पोर बंदर भी पड़ा है ऐसे बंदर तो पड़े हैं क्योंकि काठियावाड़ का जो सारा समुन्दर है उसमें जो बंदर पड़े हैं वो सब पड़े वहां जा सकते हैं यूं तो वेरावल तो पड़ा है लेकिन वो एक वो जूनागढ़ किताबे में और जूनागढ़ वो पाकिस्तान में चला गया है अगर कैसे वो तो मैं नहीं जानता हूं कैसे जा सकते हैं वहां आबादी हिंदू की राज मुसलमान रहा है और हिंदू को पूछो तो मुझको कोई शक नहीं है कि तो कहेंगे भाई हम तो इंडियन यूनियन में रहना चाहते कम से कम काठियावाड़ के साथ तो रहना चाहते तो हैं काठियावाड़ में करीब करीब सब राजा लोग हैं वो एक तरफ और एक तरफ जूनागढ़ वो तो एक गजब की बात है लेकिन ये बन रही है आज हमारी हिंदुस्तान में ऐसी हालत में हमारे क्या करना चाहिए वो एक बड़ा प्रश्न आप लोगों के पास मेरे सामने देखता हूँ क्या अच्छा पाकिस्तान से जो जो ट्रेन भर के आती है तो पाकिस्तान से तो मुसलमान नहीं आते हैं पाकिस्तान में शु हिंदू तो आते हैं सिख आते हैं तो उसमें से वो ट्रेन में कुछ न कुछ कतल हो जाती है यहां से जाते हैं तो यहां से तो जाएंगे मुसलमान जाएंगे मुसलमान जाते हैं तो उसकी कतल हो जाती है इसमें मुझको कहो हिसाब तो सुनाओ मैं क्या हिसाब सुनाऊं मेरे पास हिसाब तो है ही नहीं लेकिन हिसाब सुनाकर मैं क्या करूंगा मुझको ये कहूं आपको कि एक आदमी है वो शराब की एक बॉटल पीता है लेकिन करता चाहे वो दीवाना बन जाता है दूसरा आदमी है वो शराब की दो बॉटल पीता है तो वो भी तो दीवाना बन जाता है दोनों दीवाने तो बन जाते हैं एक शराब ऐसा पीता है कि उसको दीवाना नहीं बना सकता जैसे वो साफ नदी का पानी है उसको शराब नाम दे दो तो वो तो वो तो किसी को दीवाना नहीं बनाता है लेकिन वो इसको शराब कौन कहने वाला है शराब तो वो है कि जो हमारी अक्कल को ले जाए और हमको दीवाना बना दे उसका नाम शराब है तो शराब पिया तो मैं किसका किसको मिनटों मेरे दोस्त पड़े थे तो वो कहें मुझको बाहर सुबह वो मैं तो शैंपेन इतना पी सकता हूं लेकिन वो शैंपेन यहां मुझको चढ़ता नहीं है मैं दीवाना नहीं बन सकता हूं दूसरा कहता है कि मैं तो विश्व थोड़ी सी जी पी देता हूं लेकिन मैं तो एक प्याली सी जाली पी नहीं सकता हूं तो वो जो शैंपेन के घोट पी जाता है एक बड़ा प्याला भर के और दीवाना नहीं बनता है तो कहें वो तो लेकिन आपको मैं कहता हूँ खीने की बात है क्योंकि ऐसे आदमी को दीवाना बने हुए मैंने देखा है बनिए दीवाना और पीछे जब दीवाना बन जाते थे उसके साथ कोई बात हो सकती थी क्या क्या करें वो तो जब पीछे वो उसका नशा उतर जाता है दूसरे दिन जागते हैं तब पीछे सर दुखता है और पीछे सर दुखने का बंद हो जाता है तो पीछे चौबीस घंटा के बाद भाई शायद बोल सकते हैं और बिजली एक छोटी सी प्याली वो पी तो ली पी लिया तो आ घंटा तो लगता नहीं है बस चढ़ गया और चढ़ गया तो पीछे आ फेज बोलता है कोई उसको पता नहीं है कि ये उसकी बहन पड़ी है कि कि उसकी पत्नी पड़ी है उसके लिए बहन पत्नी माँ सब एक है वो मैं तो आप मैंने देखी हुई बात आपको सुनाता हूँ कोई मैंने नहीं देखी हुई बात नहीं कहता हूँ ये बात है तो आज हम हमको नशा चढ़ गया चढ़ गया उसमें मान लो कि वो वो मुस्लिम लीग ने हमको नशा दिया उसने उस कर लिया तो हमने सोचा अच्छा वो तो कर सकते हैं तो हम भी ऐसा करें तो पैसे हम तो सारा हिंदुस्तान में राज चलाएंगे और पाकिस्तान को मिटा देंगे मैं आपको कहता हूं कि जिसको हमने कबूल कर लिया अभी उसको मिटाना क्या है मिट नहीं सकता है और ताकत से हमारी तलवार की ताकत से पाकिस्तान नहीं मिट सकता है अगर मिटाने की हम चेष्टा करें तो हम दोनों डूबने वाले हैं हमारी किश्ती है ना वो तो वो तो फूटी है और आज डूब रही है जैसा गजेंद्र का सुना है ना कि गजराज को तक पानी आया तब वो कहता है हे ईश्वर मुझको तो बचा दे, नहीं तो मुझको मगर मच्छे वो खा जाएगी तब वो पीछे भगवान आकर उसको बचा लेता है ऐसी ऐसी गजराज की हालत आज हमारी ठीक है तो कहते हैं भाई तो, तो, तो बताना है तो टूटो तो तो टूटो तो तो कृपा करके बचा टूटो तो तो ये बची बच सकती है लेकिन हमारी किश्ती बच नहीं सकती है ऐसे हमारे हाल है तो इसमें हम तकबरी करें कि वो क्या बात है लिया तो सही तो हमने दिया और हम अभी कहेंगे उसको छीन लेंगे मैं कहता हूं किसी को वो सोचना ही नहीं चाहिए, अगर सोचो तो आखिर में इसमें तो लड़ाई जंग होने वाला है और जंग होगा उसकी तो परवाह न करो तो जंग तो करेंगे तो आपको मुझको थोड़ा जंग करना है तो दोनों के लश्कर लड़ेंगे लेकिन उस लश्कर के साथ हम कुछ तो करेंगे पैसे तो हम देंगे हम ऐसा तो कहेंगे अच्छा जाओ तुम जाओ यहां से कहें कि लड़ो और पीछे जीत लेकर आओ अरे कहां से जीत लेकर आओगे उसके पहले तो दुनिया में जो रूसी ताकत पड़ी वो आपको खा, खाने वाले हैं दोनों खा जाएंगे ये इतनी चीज अगर मेरे पास से आप समझ लें जो समझदार आदमी है और जिसने इतने बरस ऐसे कामों में काटा है उसके पास से तो हमारे लिए खैर हो सकता है तब तो कैसे खैर होगा कि वो तो दोनों आज तो विस्फी की बॉटल उड़ा रहे हैं जो उसमें कुछ तो टूटे दीवाने बन रहे हैं तो उसमें से एक तो कहेगा कि अभी हमने तो मिस्पी की बॉटल थे वो छोड़ हमारे हमारे सब कबाब में भरा था विषकी भरा था शैंपेन भरा था शेरी भरा था वो सब हमने दरिया में डाल दी क्यों डाल दी तो हम समझ गए कि हम तो पीछे सब भूल जाते हैं। माँ कौन है बेटी कौन है बहन कौन है पत्नी कौन है वो सब भूल जाते हैं हमारे हमने जो किसी को को वचन दिया कि ऐसा करेंगे अगर माना कि मैं आज कह दू के जवाहर के पास जाऊंगा और मैंने आज विषकी पी ली मेरे क्या हाल हो मैं तो कल नहीं जा सकूंगा तो मेरा वचन भी टूट गया ना तो न मेरा वचन रह सकता है न मेरी नोट रह सकती है न मेरी बहन रह सकती है न मेरी मेरी बीबी रह सकती है सब बस प्रलय मेरा हो जाता है ऐसा हम आज बने गए बन गए हैं तो किसी को तो तो वो चीज छोड़ना है उस नशा को तो मैं तो इसी कहते कहते मरना चाहता हूँ अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम तो मुझको ईश्वर उठा तो दे ले। लेकिन मैं अगर पढ़ा तो मुझको तो यही कहना है कि नहीं अब हम शादी बन जाए उस नशा को छोड़ दें और वहां से आते हैं यहां से जाते हैं तो जाते हैं तो जाने दो तो मुसलमान को हम उसको बिल्कुल ईजा नहीं पहुंचाएंगे उनको राजी से भेज देंगे लेकिन उनको जबरदस्त चीजें मजबूर करके भी नहीं भेजेंगे उनके घर में पड़े हैं वो तो वो तो अक्सरियत तो उनके हैं नहीं हम ऐसे क्यों बुजिल बने कि हम ज्यादे हैं सारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा पड़े हैं वो बहुत ज्यादा पड़े हैं वो ऐसे क्यों कम ताकत रहे कि हमको वो खा जाएंगे साढ़े चार करोड़ मुसलमान और कहो कि जो पाकिस्तान में मुसलमान है वो भी हमको खा जाने वाले हैं तो क्या हम ऐसे हैं कि जो तो हम हिंदू को मैं पूछू क्या हमको खा सकते हैं ऐसे हम तो बच्चे पाकिस्तान खा जाए या तो दुनिया में दूसरे कोई खा जाए तो उसमें है ही क्या लेकिन वो वो सरज हासिल किसने किया है वो तो आप लोगों ने किया है जब कांग्रेस ने इतन, इतनी इतनी कुर्बानियां की और हर एक वर्ष प्रति वर्ष ज्यादा में ज्यादा कुर्बानियां करती गई तो वो तो इसमें तो काफी तो हिंदू थे मुसलमान थे ऐसा कोई मुझको सुनाएगा कि नहीं मुसलमान तो कुछ किया नहीं तो वो पागल है मैंने मेरे, मेरे आप मेरे आंखों से देखा है इतने वर्षों तो मैं यहां पड़ा हूँ कांग्रेस की बागडोर भी मेरे हाथ में तो रही है तब भी आज तो मेरे हाथ में नहीं है उससे क्या हुआ लेकिन मेरी आंखों से मैं देख तो रहा हूं ना तो कोई मुसलमानों ने हिस्सा नहीं दिया ऐसा नहीं लेकिन बड़ा हिस्सा तो हिंदू ने लिया है इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता है। और जितने मुसलमान रहे उतनी संख्या में कहो कि इतना उन्होंने हिस्सा लिया है तो भी मजबूत कहना पड़ेगा दुखो होता है कि नहीं वो भी नहीं लिया लिया है इतना ही मैं कह सकता हूं लेकिन हिंदू करोड़ों की तादाद में उन्होंने हिस्सा लिया करोड़ों की तादाद में उन्होंने कुर्बानियां की तो उस कुर्बानी से जिस हिंदुस्तान को आजाद आपने किया है उस वक्त वो शराब के नशे में नहीं आजाद करवाया उसी हिंदुस्तान को अभी फेंक लेंगे हम नशा करके ये कितनी बुरी बात हमारे लिए कही जाएगी इस मैं तो कि हम कितना भी हो सब सुने अखबारों में और अखबारों में सुने तब हम गुस्सा भी कर सकते हैं अरे वो तो मुसलमान कभी समझने वाले नहीं है हमारी बेटियों को ले जाते हैं वो सब करते हैं अरे कल बंद हो सकता है मैंने तो कल भी कह दिया था हमेशा मैं कहूंगा कि कल बंद हो सकता है किस शर्त से कि हम साफ बन जाए साफ बने उसका मतलब ये है कि हम बहाटुर बन जाए तो आदमी बहाटुर बनता है वो ऐसी नहीं करने की चीज नहीं करेगा और पीछे आपकी तो हुकूमत बड़ी है हुकूमत को करने दो हकूमत को कहो हुकूमत को तो आप आप तो राज्य तो हुकूमत नहीं चलाती है वो जमाना चला गया कि जब तो अंग्रेजी हुकूमत वो हुकूमत को उनको नहीं पूछना पड़ता उसको इंग्लैंड में पूछना पड़ता था आज की हुकूमत है उसको आपको पूछना है मुझको पूछना है इस इस, इस लड़कियों को पूछना है चुम हम सब उसको बनाते हैं तब तो सकते हैं उनको हम कह सकते कि नहीं इस तरह से नहीं उस तरह से करो वो मैं समझ सकूंगा लेकिन उसके बदले में नहीं अभी हुकूमत को तो छोड़ो हम तो मार डाले तब मैं कहता हूँ कि आप आपको तो मार तो डालेंगे मुसलमानों को मर जाएंगे उससे क्या हुआ पांच मरेगे करोड़ साढ़े चार करोड़ को मार डालो पीछे क्या करोगे पाकिस्तान में तो पैसे को मार डालोगे तो बाकी के रहेंगे ना वो वो साढ़े चार के करोड़ के लिए आपके पास हिस्सा ले, लेने हिसाब लेने वाले और आप हिसाबो नहीं दे सकें क्योंकि उसके साथ तारी दुनिया हुई इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो साफ रहे हमारा जो जो जो जो, जो लेजर है किताब है वही खाता वही है उसको हम साफ रखें कि हम हम कभी कभी हम कर्जदार नहीं बनेंगे हम लेनदार बनेंगे हमेशा हमारे लिए जमा बाजू में ठीक होगा इतना आप कर लें और मुझको आप पीछे पूछ सकते हैं जिंदा को तो, के बोल तो भी हमारा कुछ नहीं हुआ बोलता क्या था तब तो मैं कहूंगा कि आपकी हुकूमत है उसको उसको उसको अल्टीमेटम देना होगा कि जितने हिंदू और सिख वहां से चले गए उनको सब को वहां जाना है और उनकी हिफाजत आपको करना है उसका डर क्या था वो क्या कर सकते हैं क्योंकि वो तो मुठी भर पड़े वो रहे और वो तो उन्होंने कह लिया की अभी तो जितनी अक, अकलियत है पाकिस्तान में वो सब की सब जितना एक मुसलमान को हक होगा इतना हक उनको रहेंगे क्या बोलने का रहने का अपने मंदिर में जाने का अपने गुरुद्वारे में जाने का वो सब रहेगा हुकूमत उनके हाथ में नहीं चाहिए मैं तो कहूंगा कि हुकूमत में पराठा क्या यहाँ कहो कि क्या मैं ये करूं आज कह सकते हैं कि बस उसमें तो मुसलमान को ही भरो आर्मी में भी मुसलमान को ही भरो वो तो समाना नहीं रहा एक दूसरों का इतबार टूट गया उस वक्त ये कैसे करूं वो तो मैं नहीं करूं वो तो मैं समझ सकता हूं लेकिन मेरे पास यहां मुसलमान पड़ा है अपने पास जायदाद पड़ी है उसका घर है बार है उसके बच्चे हैं कच्चे हैं उसको मैं भगा दूं और कहूं उसको मारो उसको डरा दूं जिससे यहाँ से भागना शुरू कर दे वो हम नहीं होने चाहिए उसमें बड़ा बड़ी बुजदीली है एक हमारा मेरा पड़ोसी बुजडिल बन जाता है इसलिए मैं क्यों बुजदील बनूंगा ऐसी एक सीधी शादी बात में आपको आज सुनाना चाहता हूँ मैं तो यही कहता हूँ भूल जाए और दिल्ली को हम ऐसा साफ रखें ऐसा बहादुर रखें कि सारी हिंदुस्तान देख सकें कि दिल्ली में कुछ हो नहीं वाला है दिल्ली में हमने कर लिया है मुसलमानों तो को निकाल दिया मैं नहीं कहता कल जाकर आप आपको नहीं ला सकते हैं तो भरे रहे जीतने हैं वो आराम से रहे जितने पड़े हैं आज दिल्ली में और दूसरे हैं उसको जब हिंदू मुसलमान का दिल साफ हो जाए तब उनको आप लाएंगे वो मेरा तो मेरा तो एक छोटी सी पुड़िया है वो मैं आपको बताता हूँ और जो कोई भी मुसलमान बुराई करता है कोई भी और कहीं भी उसके लिए हुकूमत को कहो आज हुत को आप करने नहीं लेते हैं हुकूमत जो करना चाहे वो कर ही नहीं लेते अगर से आप पर हो तो है जैसे की ईस्ट पंजाब में तो आपकी हुकूमत है वो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में जो पढ़े हैं वो तो हिंदुस्तान की हुकूमत में पड़े हैं उन, उन वो लोग हुत जैसा कहें अगर हुकूमत कहे तो मारो क्योंकि हमारे पास तो कुछ लश्कर नहीं है तो हम कुछ करने से तो मारो पीटो तो पीछे हुकूमत मर जाती है तब तो पीछे एक एक गुंडा राज बन जाता है मारो पीटो तो को जो हुकूमत कहे वो तो पीछे अपने हाथ में से हुकूमत छोड़ दे वो आज, आज हुकूमत का हाल है ही नहीं मैं आपको कहना चाहता हूँ इसलिए हुकूमत को आप जितना जोर दे सकते हैं वो दे लेकिन आप अपने हाथ में डाँडी न लें आप अपने हाथ में बंदूक न लें और किसी को मारें एक छोटी सी बात है इतना करो और पीछे हम जीत जाते हैं और हमारी किश्ती जो गिर रही है डूब रही है वो किश्ती बच जाएगी क्योंकि तब पीछे जो सच है जो हक है उसके साथ हमेशा ईश्वर पर आए तो ईश्वर हमको छोड़ ही नहीं सकता हम छोड़ दे ईश्वर को तो पीछे करे क्या ईश्वर भी क्या करने वाला था जब हम ईश्वर को छोड़ जाए उसको भूल जाए और हम हमारा रास्ता पकड़ें तो ईश्वर के तक लो तुम्हारा रास्ता क्या कर सकते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते बस उठा लो